द्वितियालीवल ना तो यम देवता नचकेता की परीक्षा ले रहे हैं विविध प्रलोभन देकर और परीक्षा से क्या निश्चय हो गया कि इसके अंदर दृढ़ मुमुक्षा है मुमुक्षा कैसी है स्थिर मुमुक्षा है स्थिर मुमुक्षा है मतलब वो हटेगी नहीं।, नहीं कभी मुमुक्षा होती कभी मुमुक्षा हो जाती है तो इसकी दृढ़क्षा का निश्चय करके और निश्चय होने से यम ने क्या समझाया कि ये ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है ब्रह्म विद्या का उत्तम हाँ अब मुमुक्षा की प्रशंसा करने के लिए यमराज श्रेय और प्रेय मार्ग का वर्णन करते हैं श्रेय और प्रेय मार्ग का वर्णन करते हैं प्रिये मार्ग से भोग मिलता है स्त्रेय मार्ग से मोक्ष मिलता है इन मार्गों का वर्णन करते हैं जिसमें कि देखिए आगे हरी ओम अन्दुत प्रेय से उभे नानार्थे तयो नाथे पुरुष तय से आदान साधुभवतीयते अर्था उणीते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 देखिए अन्यत अन्य अन्य प्रेय अत एव प्रेय ते उभे नाथे पुरुष सीनी तय प्रेय आदद साधुभवती हीयते अर्थात येयीते अन्वय देखेंगे हम अन्वय बोले ना यदि मंत्र में ध्यान देंगे तो मस्तिष्क में बैठेगा अन्वय इसलिए मंत्र पर ध्यान देना मिलेगा प्रेय उत कैसा है अन्य प्रेय पदच अेय अत प्रेय तो श्रेय अन प्रेय उत अव नानार्थे ते उभे पुषे सीनीता ने उभे पुरसनीेय आदद भवति यह यह साधुवती ध्यान देना श्रेय का अर्थ होता है या मोक्ष श्रेय का क्या होता है इस मंत्र में देखना श्रेय और प्रे दो शब्द आए हैं श्रेय का अर्थ होता है मोक्ष और प्रे का क्या अर्थ होता है भोग लेकिन यहाँ पर प्रसंगानुसार श्रेय शब्द मोक्ष के साधन का वाचक है और प्रेय शब्द भोग के साधन का वाचक है श्रेय शब्द मोक्ष के uh. साधन का वाचक है या कही मोक्ष का साधन मतलब मोक्ष का मार्ग yeah. मोक्ष के मार्ग का बोधक है और प्रे शब्द भोग के मार्ग का बोधक है दो ही मार्ग हैं भोग का मार्ग और मोक्ष का मार्ग okay. है। जिस पर चाहे उस पर चलो अब जो भोग का मार्ग है वो बहुत पी लगता है और जो मोक्ष का मार्ग है वो बहुत कठिन लगता है परेशानी वाला लगता है तो ये दो मार्ग हैं। तो अब इसमें देखना श्रेय मार्ग किसका कारण है मोक्ष का और प्रेम मार्ग किसका कारण है भोग का नौ, नौ, भोग का कारण कहो या कहो बंधन का कारण कह है। सकते हैं ना बंधन का कारण कौन सा मार्ग हो गया प्रेम मार्ग हाँ प्रे तो ये प्रेम मार्ग बंधन का कारण है और श्रेय मार्ग किसका कारण है मोक्ष का लगाइए श्रेय अन्य श्रेय अर्थ है कि मोक्ष का मार्ग है अति प्रशस्त मोक्ष का मार्ग अन्य भिन्न है अति प्रशस्त मोक्ष का मार्ग भिन्न है प्रेय पुत्र अन्य प्रेय कर्त है मार्ग प्रिय का क्या अर्थ है भोग का मार्ग प्रिय लगने वाला भोग का मार्ग करते भी और अन्यथ अर्थ भिन्न एव ही और प्री लगने वाला भोग का मार्ग भी भिन्न ही है नान्थे पुरुषा नानार्थ कर्त पुर है कि भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले भिन्न फल देने वाले अलग अलग फल देंगे ना प्रेम मार्ग क्या देगा भोग देगा भोग का परिणाम क्या बंधन है ना प्रेम मार्ग भोग देगा और परिणामता क्या देगा वो परिणाम और नान कर भिन्न भिन्न फल वाले करते वे करते वे दोनों भिन्न भिन्न भिन भिन फल वाले वे दोनों पुरुषम्स पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करते हैं पुरुष को अपनी और कौन आकर्षित करते हैं बोलो प्रय और प्रे मतलब तो मोक्ष मार्ग और भोग मार मार्ग हिंदी मार्ग आकर्षित करता है हाँ तो क्यों नहीं देखो ध्रुप प्रहलाद तो फिक्रे उधर आकर्षित तो नहीं करता है ध्रुव प्रहलाद को आकर्षित किया उसने आकर्षित अभी भी करता है प्रेम सबको मोक्ष मार्ग सबको नहीं करता सबको नहीं आकर्षित करता है प्रेमार्ग को जन जन मानते तो भटक रहे हैं अब कुछ जाना बाकी है क्या उसमें कौन ऐसा है प्रेमार्ग में गए ये सभी लोग चले जाते हैं। अब देखिए है। तो ये में वाले हुए दोनों मनुष्य को अपनी ओर कर आकर्षित करते तयोग कर्त उन दोनों में हक आदिनानस से श्रेया करते हैं। क्या यहाँ पर मोक्ष मार्ग को उन दोनों में मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाले का आदिनानस से आदिदान ग्रहण करने वाले का उन दोनों में मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाले का साधु भवती साधु यहाँ पर कल्याण या मंगल होता है उन दोनों में को ग्रहण करने वाले का मंगल होता है साधु कल्याण या मंगल मंगल का यहाँ मोक्ष ले सकते हैं ना तो मोक्ष प्राप्ति ही सबसे बड़ा मंगल है उन दोनों में स्वयं मार्ग को ग्रहण करने वाले का मंगल होता है या मोक्ष होता है साधु भगवती ये पाठ है यहाँ पाठ अंतर है साधु भगवती है ऐसा तो अर्थ वही है या यह प्रेणीय किंतु जो प्रे मार्ग का वर्ण करता है किसका वर्ण करता है प्रे मार्ग का, का, करता है, करते है अर्थात का क्या मतलब अर्थात मोक्ष पुरुषार्थार्थ वह मोक्षार्थ से वह कर्थ निश्चित रूप से ही वंचित हो जाता है वह पुरुषार्थ से निश्चित रूप से वंचित हो जाता है परम पुरुषार्थ से वंचित हो जाता है कौन जो हाँ यह या प्रे या जो प्रेम मार्ग का वर्णन करता है प्रेम प्रेमार्ग मतलब भोग मार्ग जो भोग मार्ग का वर्णन करता है प्रेम मार्ग का वर्णन करता है वह अर्थात मोक्ष रूप मोक्षार्थ से परम पुरुषार्थ से वो निश्चित रूप से वंचित हो जाता है अभी यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि दुखों की आतंक की निवृत्ति पुर्वक निरस्त ब्रह्म वो करना ही क्या है मोक्ष है मोक्ष का मार्ग अन्य है और मोक्ष क्या है दुखों की आतंक की निवृत्ति पूर्वक निरस्त आनंद रूप परमात्मा का अनुभव करना और तो भोग क्या है क्षणिक सुख की प्राप्ति रूप है भोग कैसा है क्षणिक सुख की इसका मार्ग अन्य है हमने बताया ना श्रेय शब्द मोक्ष का वाचक है प्रेय शब्द किसका वाचक है लौकिक उन्नति का है ना लेकिन लेकिन यहाँ लक्षणा से किसके बोधक है मार्ग के श्रेय का मार्ग का बोधक है श्रेय शब्द मोक्ष के मार्ग का बोधक श्रेय शब्द है और भोग के मार्ग का बोधक है प्रे शब्द है और इसमें क्या मोक्षार्थी को अपनी ओर कौन आकर्षित करता है प्रेम मोक्षार्थी को श्रेय हाँ श्रेय मार्ग मोक्षार्थी को अपनी ओर आकर्षित करके आकर्षित करता है तो, अपनी ओर आकर्षित करके मोक्ष मार्ग में चलाएगा और प्रेम मार्ग के बुभुक्षु को अपनी ओर आकर्षित करके प्रेम मार्ग में चलाएगा और जो श्रेय मार्ग को स्वीकार करेगा वो संसार चक्र में से मुक्त हो जाएगा और प्रेम मार्ग को स्वीकार करने वाला मोक्ष को नहीं प्राप्त करेगा और वो सुख दुख में डूबा रहेगा हमेशा दुख में पड़ा रहेगा हरी ओम अन्य अन्य दुतयु प्रेयस्ते उभे नान पुरुष तयो यते या तो श्रेय आददान साधुभवतीयते अर्थाया उ ऊ प्रे गणीतेत एव प्रेय ते उभ्रे नाथे पुषम तय साधु भवति अते यह उ प्रेया देखेंगे श्रेया श्रेया साधुते प्रे उत अत ना उभे पुरुष स्नीता तय श्रेय आददान साधुवतीणीय अर्थाऊ हीय से अब देखो भाष के सारे लगा लो से एक बार से शब्दार्थ स्वे मतलब अति प्रशस्त मोक्ष का मार्ग अन्य है प्रेया उत प्रेया का क्या अर्थ हो जाएगा प्री लगने वाला भोग का मार्ग प्री लगने वाले भोग का, का मार्ग उत का अर्थ है अपी भोग का मार्ग भी अन्यत अन्य अन्य ही है नाना भिन्न भिन्न भिन फल वाले या भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले हुए दोनों पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करते हैं पुरुष को बांध देते हैं पुरुष को आकर्षित करते हैं पुरुष को अपने से बांधते हैं ऐसा भी भाषाकार ने ऐसे किया है मतलब ये दोनों पुरुष को अपने बस में करते हैं पुरुष को अपने बस में भाष्यकार ने ऐसे किया है दोनों मार्ग पुरुष को अपने बस में करते हैं तयो उन दोनों में प्रेम मार्ग को ग्रहण करने वाले का साधु भो अधिकार मंगल होता है या कल्याण होता है किन्तु जो यह प्रयावरणीय जो प्रेम मार्ग का स्वीकार करता है वह परम पुरुषाथ रूप मोक्ष से निश्चित रूप से च्युत हो जाता है या वंचित हो जाता है भाष्य में इस प्रकार शिष्य की परीक्षा करके बहुत प्रलोभन देकर परीक्षा की गई है ना हाँ तो ये ब्रह्म विद्या बहुत है, सबसे ज्यादा गोपनीय वस्तु है सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु इसलिए शास्त्र कह रहा है को नहीं देना चाहिए तभी देखो इतनी ज्यादा परीक्षा ले ली जब देखा किसी भी प्रकार विचलित नहीं हो रहा है जो कुछ भी अच्छी से अच्छी वस्तु दी जा सकती थी संसार की सब उसको उपलब्ध कराई गई फिर भी नहीं विचलित हुआ इस प्रकार शिष्य की परीक्षा करके शिष्य के मुमुखा की स्थिरता का निश्चय करके शिष्य के मुमुखा की स्थिरता का निश्चय करके उसके उपदेश की, की योग्यता को मानते हुए उसके उपदेश ग्रहण की योग्यता को मानते हुए क्या मतलब हुआ उपदेश ग्रहण की योग्यता उपदेश ग्रहण की योग्यता किसमें है हाँ उसके उसकी मुमुखा की स्थिरता का निश्चय करके उसके उपदेश ग्रहण की योग्यता को मानते हुए मुमुक्षा की प्रशंसा करते हैं मुमुखक्षा की प्रशंसा करते, तो करते, करते हैं हाँ इस कौन प्रशंसा करते हैं यमराज यमराज चलिए अन्य श्रेया श्रेया अन्य तो श्रेया अर्थ किया है अति प्रशस्तम मोक्ष वर्तम अत्यंत प्रशस्त अति प्रशंसनीय मोक्ष मार्ग मोक्ष वर्तम का क्या अर्थ मोक्ष का मार्ग अति भिन्न अन्य अर्थ भिन्न है अत्यंत प्रशस्त मोक्ष का मार्ग भी भिन्न है और प्रेया उत प्रेया करते क्या है कि प्रिय मार्ग या भोग का मार्ग भी अन्य भोग का मार्ग भी ही है तो ये बता रहे हैं कि प्रेकर्थ क्या है प्रियत्वास्पदम प्रियवास्पदम करते प्रियने वाला प्रियत्वास्पदम का क्या अर्थ है प्रीति का श्रेया प्रिय लगने वाला भोग वर्थ अर्थ है कि भोग मार्ग ये किस शब्द का अर्थ है प्रेकर्थ प्रीलगने वाले भोग का मार्ग भी है यहाँ पर अब भी और अन्य अर्थ भिन्न है लगने वाला भोग का मार्ग भी भिन्न है ते हुए नानार्थ है यहाँ पर श्रेय प्रेसि की परस्पर विलक्षण प्रियोजन वाले अच्छा ऐसा लगाना श्रेया प्रे का क्या अर्थ है श्रेय प्रेसी ते है मंत्र में और नान्थे का क्या अर्थ है परस्पर विलक्षण प्रियोजने सती मतलब श्रेय और इस इसका से क्या हुआ मोक्ष मार्ग और भोग मार्ग परस्पर विलक्षण प्रियोजन वाले होते हुए परस्पर विलक्षण प्रियोजन वाले होते हुए पुरुष का को बांधते हैं बांधते हैं कौन बांधते हैं मतलब श्रेय मार्ग और प्रे मार्ग परस्पर विलक्षण प्रियोजन वाले परस्पर भिन्न प्रयोजन वाले होते हुए पुरुष को बांधते हैं अर्थात पुरुषम स्वावस्था माफा कि पुरुष को अपने अधीन करते हैं पुरुष को अपने अपने बस में कर लेते हैं तभी भोग मार्ग तो सबको बस में किया हुआ है और में जिसको बस कर में कि अच्छी उसको देते अच्छी नहीं लगे थी महात्मा बुद्ध को छोड़ दिया तयो श्रेय आदि साधु भोवती तयो करते तयो और मध्य उन दोनों में श्रेय आदि श्रेय श्रेया आर्यनस्त अथ है मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाले के लिए यह उसका अर्थ बताते हैं कि मोक्ष के लिए प्रश्न करने वाला मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाला श्रेय आरजान है श्रेया करते कर मोक्ष मार्ग आर्यनस्थ्य अर्थ है ग्रहण करने वाला ये उसका क्या करते हैं मोक्ष को स्वीकार करने वाले का मोक्ष के लिए प्रश्न करने वाले का तात्पर्य लिया इन्होने है ना क्या मोक्ष के लिए प्रश्न करने वाले मोक्ष मार्ग को स्वीकार करने वाले का अर्थात मोक्ष के लिए प्रश्न करने वाले का साध भगवती का से भद्रम भगवती भद्रम कर मंगलम कल्याणम भद्रम मध्रम मंगलम शुभम अवर कोते मद्रम भद्रम मंगलम सुगम ऐसा है मद्रम भद्रम के लिए मोक्ष के लिए प्रश्न करने वाले का साधु भगवती का अर्थ है कि भद्रम बहुत ही मंगल होता है अर्थात या वो प्रेवरणीय तू या किंतु जो प्रयावरणीय प्रेम मार्ग का वर्ण करता है भोग मार्ग का वर्ण करता है स पुरुषार्थ प्रस्तो भगवती वह परम पुरुषार्थ से वंचित हो जाता है उ या, उ या अर्थ में निश्चित रूप से वह निश्चित रूप से परम पुरुषार्थ से वंचित हो जाता है लग जाएगा अच्छा अब कहा है पाठ द्वितीय औतरणिका देखेंगे और प्रेम मार्ग ये दोनों पुरुष को आकर्षित करते हैं हम्म, फिर ये कहा था कि जो ये जो श्रेय को ग्रहण श्रेय का वरण करने वाले का मंगल होता है और जो प्रे का वरण करता है वह परम पुरुषार्थ से वंचित हो जाता है तो मतलब तो कोई श्रेय का वरण करता है कोई प्रे का वरण करता है तो जब दोनों का वर्ण किया जा सकता है तो सभी के द्वारा श्रेय का वर्ण क्यों नहीं होता है सभी के द्वारा मोक्ष मार्ग का वर्ण क्यों क्यों नहीं क्यों नहीं होता है अधिकांश मनुष्यों की प्रेम मार्ग में ही प्रवृत्ति होती है क्यों ऐसी होने पर आचार्य देखो श्रेयस प्रेयस मनुष्य में विनिधी श्रेय ही धीरो भी मंदो योगे वृणीते श्रेयच प्रेयच मनुष्यमेत तौ संपरी विनति धीर प्रेय धीरा अभि प्रेयस वृणीते प्रेय मंद योगक्षणी अब देखिए यहाँ पर श्रेय चा प्रेय पर देखना श्रेया चा प्रेय चा मनुष्यम एता मनुष्यम एता एन कत धातु है, है। एंती अच्छा एथ के बाद क्या बनता ईता ये देखना एकता कहाँ बना है ये देश विचार के बताइए हमको अब देखे यहाँ पर एक बनता है ना कल देखना श्रेया चेय मनुष्यम देखना एता धीरा तो श्रेया ही धीरा अभि प्रेता वृणीते प्रेय मंदा योगक्ष श्रेय चा प्रेय मनुष्यम एता धीरा तुम तो जीरा, जीरा धीरह प्रेय ही विणीते मंदा योगक्रणीते चा मंदा योगक्षणी लगाइए शब्दार श्रेयाचा प्रेयाचार श्रेय मार्ग और प्रे मार्ग मोक्ष मार्ग और भोग मार्ग श्रेय मार्गो और प्रे मार्ग ये दोनों मनुष्य मनुष्य को एकाकर्थ प्राप्त होते हैं श्रेय मार्ग और मार्ग दोनों ये दोनों मनुष्य को तो प्राप्त होते हैं ये अर्थ हो गया श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग ये दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं धीरा करते मुमुक्षु व्यक्ति तऊक करते उन दोनों का संपरीित अर्थ है कि सम्यक समझकर मुमुक्षु उन दोनों को सम्यक समझकर कर देटि करते विवेचन करता है मुमुक्षु उन दोनों को सम्यक समझ विवेचन करता है किन दोनों को सम्यक समझता है देमार्ग, देमार्ग। <ean> दोनों मार्गों को सम्यक समझकर विवेचन करता है विवेचन करने पर क्या होता है देखना धीरा कर्थ है व्यक्ति प्रेसा अभी प्रेसा अभी अभी कर्त श्रेष्ठ प्रेसा करेष्ट कि मुमुक्षु मनुष्य प्रेम मार्ग से श्रेष्ठ और श्रेयाकर्थ करते मोक्ष मार्ग का ही करते है एव ही मोक्ष मार्ग का ही बुणी के करता है तो वो विवेचन करके क्या करता है मुमुक्षु मनुष्य प्रे मार्ग से श्रेष्ठ मोक्ष मार्ग का ही वर्ण करता है अच्छा और मंदा मंदा कराला मंद बुद्धि वाला बुद्धि वाला कौन होता है जो कि अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं वो मंद है और मंद बुद्धि वाले अर्थात बुभुक्स मनुष्य मनुष्य योगक क्षेमात्त योगकक्षेम के कारण प्रेयते की प्रे मार्ग का वर्ण करता है किसका वर्ण करता है प्रे मार्ग का वर्ण करता है ऐसा योग योगेम को संक्षेप में समझना अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त के रक्षण को क्षेम कहते हैं अपराप्त प्राप्ति योगा और प्राप्त क्षेमा तो देखो बहुत लोग सोचते हैं हमको ये मिल जाए ये मिल जाए अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को क्या कहते हैं योग और प्राप्त वस्तु का हर व्यक्ति चाहता रक्षण होता रहे सुरक्षित बनी रहे तो उसे क्या कहेंगे क्षेम भगवान क्या कहते हैं योगक्ष है वहाँ पर ऐसा मंदिर जो चार्णी। चार्णी। चार्णी। हो जाएगा। बोलो अच्छा जी हाँ ठीक है आपको बात चलो भाई तो ये ये क्या है स्त्री मार्ग और प्रेम मार्ग दोनों ही अधिकारी मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं कि जो करने में जिसको समर्थ है दोनों मतलब स्त्री मार्ग और प्रेम मार्ग ये भी समर्थ है। अधिकारी मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं अच्छा बहुत सारे मनुष्य तो विचार ही नहीं कर पाते इनके मार्गों के लिए ठीक ठीक विचार ही नहीं कर पाते मोक्ष मार्ग भी कोई है ऐसा उनकी बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता है वे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पशु के समान जिसे भोग में ही बेकार कर देते हैं देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है इसको पशु के समान भोग भोगने में ही समाप्त कर देते हैं वो सोच नहीं पाते मोक्ष मार्ग भी कोई है पर विवेकी मनुष्य के सामने जब दोनों आते हैं तब अच्छी तरह से समझ कर उनका विवेचन करता है जैसे हंस के सामने दूध और जल मिला हुआ हो तो क्या करेगा दूध को पी करके जल छोड़ देता है वैसे विवेकी मनुष्य के सामने दोनों मार्ग आने पर वो किसी चीज को ग्रहण कर लेता है प्रेम मार्ग को ग्रहण कर लेता है प्रेम मार्ग को छोड़ देता है ठीक है और लेकिन जो मंदबुद्धि भक्सु है वो देहात्म बुद्धि के कारण योगकक्षेम योगकक्षेम के कारण क्या करता है कि प्रेमार्ग का वर्ण कर लेता है किसका वर्ण कर लेता है हाँ योगक्षेम के कारण है ना योगक क्षेमा योगक्ष के कारण प्रेमार्ग का वर्ण करता है प्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग कहलाती है प्राप्त की रक्षा को क्या कहते हैं क्षेम कहते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पर भास्यम धीरा श्रेयो हि धीरो प्रेयो मन्दो योग वृणीते श्रेय च प्रेय चाह मनुष्यमेत <Justheitemen> तौ तो संपरीत विवनक्तिधीर प्रेय ही धीर अभी प्रेयसा वृणीते प्रेय मंद योगक्षेम वृणीते लगाइए प्रेय चेय च मनुष्यमे तौरीत तो विनक्तिधीर लगाइए यहाँ पर श्रेय <semblelledIfdayada> चेय च मनुष्यमेत श्रीमार्ग अंत क्रम से देख लो पर तो हो जाएगा ना श्रेया ही धीरा अभी बनी थे। प्रेया प्रेया देखना श्रेया अभिपे वणीतेन धीरा हा। धीरा श्रेया धीरा श्रेय धीर श्रेया अभिश्रेय विणीते प्रेय योग मंदा योगक्षेमा श्रेया श्रेयानी हो जाएगा श्रेया चा प्रेय मनुष्य में श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग ये दोनों अधिकारी मनुष्य को प्राप्त होते हैं अधिकारी मनुष्य को प्राप्त, प्राप्त होते हैं है। है या अधिकारी मनुष्य के समर्थ उपस्थित होते हैं धीरा कर धीर व्यक्ति तव संपित अर्थ है कि उन दोनों का सम्यक विवेचन कर उन दोनों का समय विचार करके उन दोनों का संयक विचार करके विभिन विवेचन करता है विवेचन करता है उन्हें पृथक पृथक समझता है ना प्रतध प्रतध जानता है, धीरा करते हैं भस्त श्रेय्य प्राप्त होता श्रेय मार्ग और प्रेमार्ग ये दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं तव संपीत विभिन्न धीरा तुम करे पदार्थ हो धीर व्यक्ति श्रेय और प्रिय पदार्थ का सम्यक विचार करके संपरित का क्या अर्थ है सम्यक है और है कि की पृथक करोचन करता है या पृथक पृथक समझता है श्रेय और प्रिय व्यक्ति श्रेय धीर व्यक्ति का क्या अर्थ है मुमुक्षु मनुष्य मुमुक्षु मनुष्य श्रेय और प्रिय पदार्थों का सम्यक विचार करके जिस प्रकार हंस क्षीर नीर को पृथक क्षीर नीर जिस प्रकार हंस क्षीर नीर का विवेचन करता है उसी प्रकार उन दोनों को का वो विवेचन करता है कहने का मतलब यह है जिस प्रकार हंस नीर को छोड़कर क्षीर को ग्रहण कर लेता है वैसे तो मुमुक्षु मनुष्य प्रेमार को छोड़कर श्रेय मार को ग्रहण कर, कर लेता है श्रेयो ही धीरो अभिप्रेष हो गनी यहाँ धीरा करते धीरा रमते धीरा मतलब बुद्धि से सुखी होता है बुद्धि से, mm -hmm. से आनंदित होता है अपनी बुद्धि से आनंदित होता है वाय पदार्थों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से तो उसका क्या मतलब हुआ कि प्रज्ञा वाला बुद्धि वाला बुद्धिमान मनुष्य मतलब मूकक्षु मनुष्य समझ लेना mm -hmm. बुद्धिमान मनुष्य अर्थ धीरा करते बुद्धिमान मनुष्य प्रसंगानुसार मूक् मनुष्य यहाँ पर देखेंगे प्रेसा अभी प्रेसा अभी करते प्रेसा करते प्रियो प्रेसा का प्रेम मार्ग की अपेक्षा अभी अभ्यरितम अभ्यर्थम कर श्रेष्ठम प्रेम मार्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ कौन है श्रेय मार्ग तो श्रेय का ही वर्णन करता है श्रेय का ही वर्णन करता है मूल में श्रेया ही है ना उस ही अर्थ यहाँ पर क्या है एव वे वर्णन करता है प्रेय मंदो योगीते मंदा कर मंद बुद्धि वाला कौन है योगकक्षमा देख योगेम के कारण प्रिय का वर्ण करता है योग के कारण किसका वर्णन करता है प्रिय मार्ग का वर्णन करता है गीता में जो आया है ना योग करते हैं प्राप्ति और क्षेम का अर्थ करते हैं प्राप्त संरक्षणम पर यहाँ पर देखो यहाँ पर योगक्षेम के कारण प्रेम का वर्ण कर का वर्ण करता है ना योगक्षेम के हेतु से योगक्षेम के कारण से वर्ण करता है तो योग किसे कहते हैं इसका शरीर उपचार लिख लो से पोषणम क्या अप्राप्त, अप्राप्त शरीर इंद्रिय से पोषणम जो पोषण अभी हुआ नहीं है ना वो आगे होता रहे मतलब ये कुछ पोषण तो अभी वर्तमान में हो रहा है कुछ अभी जो नहीं हो रहा है उसको अप्राप्त कहेंगे मतलब शरीर इंद्रिय का पोषण अच्छा अपराप्त शरीर इंद्री का पोषण अप्राप्त का अन्वय किसके साथ है पोषण के साथ अप्राप्त नहीं, नहीं नहीं नहीं शरीर जो शरीर इंद्री का पोषण अभी प्राप्त नहीं है वही समझना शरीर इंद्री का प... अप्राप्त शरीर इंद्री का पोषण ये योग का अर्थ है और छेमा अर्थ परिपालनम लिखा है ना कि मतलब उनका पालन मतलब ये है कि प्राप्त का जो शरीर इंद्री अपनी है उसकी रक्षा होती रहे अपने शरीर इंद्री का पालन होता रहे मतलब रक्षा होती रहे तो इस योग शरीर के लिए व्यक्ति सब कुछ करता है शरीर के लिए व्यक्ति सब कुछ करता है जो कुछ भी है ना अपने सुख से रहेंगे अपने आराम से रहेंगे इसके लिए चाहे वो हजार एकड़ में कुछ बनाएगा तो शरीर को लेकर ही सब होता है हम रहेंगे हमारे देश मतलब स्वयं रहेंगे और इस देश से संबंध रखने वाले लोग रहेंगे तो दे को लेकर सब ही है। ही है। तो के कारण का वर्ण करता है ऐसा धर्मराज कहते हैं अब पूछ लेना देखो जैसा से पहले बताते हैं ना तो भारत का अन्न भी उसी प्रधान अच्छा अब देखना तो अब ये मनुष्यों की प्रिय मार्ग में प्रवृत्ति क्यों होती है योगाक्षेम के कारण प्रेम मार्ग में प्रवृत्ति क्यों होती है योगाक्षम को व्यक्ति क्यों चाहता है और योगक्षण किस मार्ग का वर्णन करता है योगक्षार्ग का वर्णन करता है तो किसके देहात्म बुद्धि नहीं होगी वो योगाक्षम को नहीं चाहेगा तो वही व्यक्ति जो है क्या करेगा थे थे का वर्णन करेगा तो इस कारण क्या है कि सभी की मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं होती है क्योंकि सभी सभी योगक्षेम को योग को जो चाहते हैं, उनकी प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग में नहीं हो सकती है ऐसा लगाइए सान प्रिय रूपान स कामान अभिध्यायन नचिके तो अत्य ही शृंका वित्मयीम यस् मज्ज बहवो मनुष्या सह पड़े सह काेत न एताम अत्यसाक्षी नएता श्रृंखा वित्मयी अवाप्ता मज्जती बहुवा मनुष्याचिकेत नचिकेत सिया प्री अयन काी द्वारा लेखना प्रीरूपान सियाध्याय कामान <कंग> वीत्य में, वीत्य में एताम श्रिंकाम न एताम श्रिंकाम न अक्षीय विमयी बहुवा मनुष्या मज्जें देखिए मज्जें निकेता अभी देखो अन्न बता दिया नचकेता समुद्धि के रूप है सह तवम सहकर्थ विवेकशील विवेचन करने वाला बताया है ना विवेकशील तुम अथवा मुमुखु तुम भी कह सकते अनुसार सह तम विमुक्षु तुम प्रियान का प्री रूपान प्रियान प्री रूपान दो शब्द आये है न तो ध्यान देना की प्रियान अर्थ कर लेना देखो टिप्पणी में एक नंबर प्रियान, कि स्वता प्रियान की जो है, कौन स्वता कौन है परिवार अपनी स्त्री वो कैसा होती है स्वता होती है अपना पुत्र काला कल उठा हो तो भी अच्छा लगता है, नेसा भी हो, वो होता है तो प्रियान करते क्या हुआ स्वता प्री पुत्राजी और प्री रूपान देखेंगे टिप्पणी में रूपता जो अपनी अपना पुत्र नहीं है अपनी स्त्री नहीं है रूप से प्री लगे तो वो उसे क्या कहेंगे प्री रूप यहाँ पर रूप से प्री लगने वाली अफसरादी अंतर अंतरेश को और प्रिय रूपान कर आकर्षक रूप यौवन वाली रंबादि अफसरा अफसराओं को रंबा आदि अफसराओं का को। अभी ध्यान करते विचार करते हुए और कामान करते उन सभी पदार्थों का अत्यक्षी त्याग कर दिया दोबारा देखना नचकेता विवेकशील अपने पुत्र पौत्र हथी घोड़े तथा सुवर्ण आदि संपत्ति को प्रिय रूपांत करते आकर्षक रूप ये अफसराओं का अभी ध्यान विचार करते हुए अत्यक्षी कर त्याग कर दिया उन विचार करते हुए दोषयुक्त समझ कर उनका त्याग कर दिया किस वस्तु को होता जिसको कि क्या होते हैं जिसमें दोस्त है त्याग कर दिया दोषयुक्त तो समझ कर त्याग कर दिया है ठीक हाँ, है दोषयुक्त समझ करके त्याग कर दिया कोई ठिकाना नहीं है कल रहने नहीं रहेंगे सर्वेंद्रिया जरियंत ये सब ऐसे है ऐसा त्याग कर दिया चलिए लग जाएगा और देखना एताम वित्तमय ऐताम श्रृंकाम नापता वित्तमय है कि रत्नों वाली एताम कर इस और श्रृंकाम कर थे माला को कि रत्नों वाली इस माला को ग्रहण नहीं किया वित्तमय एताम श्रृंकाम कि रत्नों वाली इस माला को ग्रहण नहीं किया य्याम बहुवो मनुष्या मज्जन थी जिसमें बहुत से मनुष्य निमग्न रहते हैं जिसमे बहुत से मनुष्य निमग्न रहते हैं मतलब आसक्त होते हैं रत्नोवाली पहले बोला था ना माला श्रृंकाम से एकाम अनेक रूपाम गृहण कि आकर्षक ध्वनि करने वाली अनेक रूपों वाली माला को ग्रहण करो तो माला को ग्रहण नहीं किया जिसके लिए बहुत से मनुष्य असक्त होते हैं जिसमें बहुत से मनुष्य निमग्न रहते हैं व्याख्या देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे इसका देखिए यहाँ पर तो इनको जो है ना काम कर का इन सभी पदार्थों को अनित और दोषयुक्त समझ कर त्याग किया व्याख्या अच्छा देख रहे है ना और मेरे द्वारा प्रदत्त रत्नयी माला को भी स्वीकार नहीं किया इमाम ने श्रृंकाम के ग्रहण बोला था ना उसको भी स्वीकार नहीं किया अथवा अथवाम का दूसरा देखो। से धन संपत्ति रूप धन और श्रृंकाम कर पहले तो माला अर्थ किया है ना तो श्रृंकाम चूपां ग्रहण दूसरा करते हैं वित्त महिम करते धन संपत्ति रूप और श्रृंकाम करते श्रृंखला श्रृंखला करते जनीर या बंधन और धन संपत्ति रूप बंधन को स्वीकार नहीं किया धन संपत्ति क्या है बंधन ही तो है कि धन तो ये श्रिंक, नैताम नईता का ये करती है भी है कि धन संपत्ति रूप बंधन को तुमने स्वीकार नहीं किया धन संपत्ति को स्वीकार करने का क्या मतलब है बंधन स्वीकार करना धन संपत्ति स्वीकार करने का क्या मतलब है तो धन संपत्ति से बंधन हो जाएगा इसे धन सम्पत्ति को बंधन का है अथवा अथवा ये पहला तो माला फरक हो गया और दूसरा धन संपत्ति रूप श्रृंखला बं या बंधन अर्थ हो गया तीसरा देखना वित्तमय करते धन की बोलता वाली पहले वित्तमय में स्वार्थ में मयट धन संपत्ति रूप है। अब बोलते प्रचुरता से मयट होगा ना तो वित्तमय करते धन की बोलता वाली और श्रृंखलाम करते कोई की कुछित गति कुछ गति मतलब प्रेम मार्ग और धन के बोलता वाले प्रेम मार्ग को स्वीकार नहीं किया धन की बोलता वाले प्रेम मार्ग को स्वीकार तो यही अर्थ ठीक लगता है जो भी अच्छा लगे धन की बहुत वाले प्रेम मार्ग को स्वीकार नहीं किया मूर्ण मनुष्य तो इसी प्रेम मार्ग में ही आसक्त होते है न अच्छा बहुत लोगों का देखो मूर्खों का क्या विचार रहता है देखना मूर्ण मनुष्य वित्तमय श्रृंखला में आसक्त होते हैं इस लोक में धर्मात्मा और धनुमान के कुल में जन्म लेकर विविध प्रकार को भोगते हुए विविध प्रकार के भोगों को भोगते हुए कर्म करेंगे और मरकर देवता बनकर स्वर्ग लोग के भोग भोगेंगे और फिर यहाँ करके धनी लोगों के जन्म लेकर भोगों को भोगते हुए कर्मानुष्ठान करके स्वर्ग जाएंगे तो सकाम कर्म करने वालों का यह मार्ग धन और भोग की प्रचुरता वाला मार्ग है इस मार्ग में चलने वाले क्लेश पाते रहते हैं और जो अपने को बड़ा चतुर और विवेकी समझते हैं वही ज्यादा आकर्षण में फंसते हैं और नहीं फंसे इसलिए नचकेता उपदेश श्रवण करने का उत्तम अधिकारी है ऐसा अभी तक तो कथन चल रहा है का है? हाँ जी प्रति सान प्रियंश कामान अभिध्या न चिकेतोत्स राक्षी नईताम श्रृंका वित्मयी वप्त यम मज्ज बहवो मनुष्या सिया कायन नचिकेत अच्छा साक्षी नएता शृखा विमयी यज्ज बहुवा मनुष्यः मनुष्या सहके सह प्रिया काम नचके अतिस्राक्षी नएता श्रृंखलामयीम अवाप्ता मज्ज बहव मनुष्याच नहीं प्रा प्री का नचके सिया प्रीपाधेयन कामान साक्षी कामान एतामयी श्रृंखा न अवाप्ता बहुवा मनुष्य मज्जती देखो जी भास्त में अर्थ अच्छा है अच्छा यहाँ पर प्रियान और प्रियंत दो शब्द आए हैं ना तो एक साथ अर्थ करते हैं कि तो वैसे तुम स्वता और रूपता प्रिय स्वता और रूपता प्रिय काम में मानन करते कर कि की कामना के विषय स्त्री आदि को स्वरूप क्या है कि स्वता और रूपता प्री स्वता और रूपता प्री कामना के विषय स्त्री आदि को स्त्री आदि का विचार करके उनको दोषयुक्त समझ करके त्याग कर दिया हमने पहले कैसा बताया था प्रिया रूपान अभिध्य कामान तथा यही कहा था ना एक साथ भी जोड़ सकते हैं प्रियान चाप्री रूपान कामान अभिध्यान फिर अतान तुम्हारी है ना नान यदि तो, तो यहाँ देखेंगे स्वता और स्वता प्री कौन हो गया पुत्रादी रूपता प्री कौन हुआ अफ्सरा जी हाँ स्त्री आदि को आदि से पुत्र वगैरा ले लेना है अच्छा जो भी हो लगा लेना अभिध्यायन नचकेता अतस विचार करके विचार करके दोषयुक्त समझ करके उनको छोड़ा है ना तो दोष देखना ये देखना तत्व विवेचनी टीका थी ना ईसा की तो वहाँ पर क्या था ईसावास्तव सर्वम यज किंच जगत्याम जगह तेन तक तेन, तेन मुंजी था माँ राष्ट्रीय जन्म तो तेन तक तेन मुंजी था है ना तो इस प्रसंग में जो है वहाँ पर यह दोष बताए थे दुखो दरकत्व तो, दुख निष्णत्व आदि दोष आए थे तो हम वही जाकर के देख लेना तो पूछ लेना भी में सब दिया हुआ है और उसमें भी देख लेना के वेदांत में भी चलिए दुखों दुख तो आदि दोषो से युक्त होने दोषो से युक्त दोष युक्त दुखों दरकत्व तो दुख मिश्र तत्व तो आदि दोषयुक्त ने समझते हुए उनका त्याग कर दिया उनका न कर समझते हुए दोष युक्त समझते हुए और काम करते कौन है प्रेम मार्ग मूर्ज जन से मूड मनुष्यों के द्वारा आचरित सेविताम करते आचरचाम मूल मनुष्यों के द्वारा आचरित धन की वाले धन की बोलता वाले कुर्सित मार्ग को प्राप्त नहीं किया यंत बहुत मनुष्य जिसमें बहुत से मनुष्य निमग्न रहते हैं या जिसमें बहुत से मनुष्य आकर्षित होते हैं स्पष्टो अर्थ अस्य अर्थ स्पष्ट है कस्य अर्था य बहु मनुष्य इस अंश स्पष्ट है ऐसा पूर्णश पूर्ण महाराज में वशिष्य शांति शांति शुरू